खन्दोग्योपनिषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय छंड आठ इुक्त आह श्वेतकेतु यदूल शरीर वटादी शरीरस्य शरीर से क्वूल सैद्व पृष्ठ आह पिता आरुणि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्वेतकेतु बोला यदि इस प्रकार वटादि के अंकुर के समान यह शरीर समूल है तो इसका मूल कहां हो सकता है इस प्रकार पूछे जाने पर पिता ने कहा तस् क्व मूलम तव मूलम सद्यान्ना सौम्या श्रृंगेनापो मूलम सौम्य श्रृंगेन तेजो मूलम येजसा सौम्य शुंगण सन्मूलम अन्वूला सौम्य माह सर्वा प्रजा सदातना सत्य प्रतिष्ठा अन्न को छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है इसी प्रकार हे सौम्य तू अन्य रूप सुंग के द्वारा जल रूप मूल को खोज और हे में, जल रूप सुंग के द्वारा तेजो रूप मूल को खोज तथा तेजो रूपसुंग के द्वारा सदरूप मूल का अनुसंधान कर हे सौम्य इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है तथा सत ही इसका आश्रय है और सत ही प्रतिष्ठा है तस् क्व मूलम सियाद अन्यन्नाद मूलमिप्राय कथम अशित हन्न में मद्भि द्रवीकृत जाठरेना पच्यम रस भाव पिणमते मेदो मेदतो मेदस्थी अस्थिभ्यो मज्जा मज्जाया शुक्र तथा योजितभुक्त चान्न रमेड़ पिणत लोहिता श्रम युक्ताभ्या अन्न नव प्रत्यम भुजमापुमा कुड्यमिव मृत्पिंड प्रत्यहपचीय अन्न मूलो देहशशुंग इत्यर्थः अन्न को छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है तात्पर्य यह है कि अन्न ही इसका मूल है किस प्रकार क्योंकि खाया हुआ अन्न ही जल के द्वारा द्रवीभूत होकर जठराग्नि द्वारा पचाया जाने पर रस रूप में परिणत हो जाता है वह रस से रक्त रक्त से मांस मांस से मेद मेद से अस्थि अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर रूप में परिणित होता है इसी प्रकार स्त्री द्वारा खाया हुआ अन्न रसादि के क्रम से परिणित होकर रज बनता है उस परस्पर मिले हुए अन्न के कार्य तथा प्रतिदिन खाए जाने वाले अन्य से पुष्ट हुए वीर्य और रज से मृत्तिका के पिंड से भीत के समान प्रतिदिन पुष्ट होने वाला यह अन्नमूलक देह रूप अंकुर निष्पन्न हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है यदू देहशसृंग से मूलमरण निर्दिष्ट तदपि देहि नासोत्पत्ति अथवा कस्माचिन्मूलाुत्पत्ति शुंग एवती कृवा यहां देहश शुंगोन्मूल एव खू सौम्यान शुंग कार्यभूतेनापो मूलम्स शुंगसाविच प्रतिप्यस्व अ विनाशोत्पत्तिम्वात्वती अद्भि सौम्य शुंग तेजो मूलम अन्व्य तेजोपि विनाशोत्पत्तिम्वात्व तेजसा सौम्य शुंगण सन्मूलम एक द्वितीय परमा सत्यम इस प्रकार जो देह रूप अंकुर का मूल अन्न बतलाया गया है वह भी देह के समान उत्पत्ति उत्पत्तिनाश वाला होने के कारण किसी मूल से उत्पन्न हुआ अंकुर ही है ऐसा मानकर आरुणि कहता है हे सौम्य जिस प्रकार देह रूप अंकुर अन्नमूलक है उसी प्रकार कार्यभूत अन्न रूप अंकुर के द्वारा तू तो अन्न रूप अंकुर के मूल जल को खोज प्राप्त कर जल भी उत्पत्ति नाशवान होने के कारण अंकुर रूप ही है अतः हे सोम्य जल रूप सुंग यानी कार्य के द्वारा तो उसके मूल कारण तेज को खोज नाशोत्पत्तिमान होने के कारण तेज का भी शुंगत्व ही है अतः हे सोम, सोम्य तेज्रूपुंग के द्वारा तू एकमात्र अद्वितीय परमार्थ सत्य पर मूल की शोध कर जस्मिन वाचा जनसर्विद्वाचारंभम विकारो नामेयम अनृत रज्वामिव सर्पादी विकल्प जात मध्यस्थम अविदया तदस्य जगत मूलमत सन्मूला सत्कारणे सौम्ये म धावरजंगमक्षण सर्वा प्रजा न कव सन्मूलाेदानीमी स्थित काले सदातना सदाश्रे नी मृदमानश्रि घटादे सर्वास्थ मृदसन्मूलवाद प्रजा सदातन यासम तदातना प्रजा अंत चत्प्रतिष्ठा सदैव प्रतिष्ठा लय सम्तिरवसानम परिशेषो या सत्तिष्ठा जिस सद्रूप मूल में यही वाणी रूप आश्रय वाला नाम मात्र विकार मात्रविकारज्जु में सर्प के समान अविद्या से अध्यस्त है वही इस जगत का मूल है अतः सौम्य यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा तद्रूप कारण वाली है यह सन्मूलक ही नहीं इस समय स्थिति काल में भी सदातना सदायातना अर्थात सदरूप आश्रय वाली ही है क्योंकि मृतिका को आश्रय किए बिना घटादि की सत्ता अथवा स्थिति है ही नहीं अतः मृतिका के समान सम्मूलक होने के कारण जिस प्रजा का सत्य आयतन आश्रय है वह प्रजा सदायतना है तथा अंत में सत प्रतिष्ठा है सत्य जिसकी प्रतिष्ठा लय स्थान समाप्ति अवसान अर्थात परिशेष है असीव प्रजा तत्तिष्ठा है अथ पिपासति नाम तेज एव नयति तद्यथा एवं तत्ता नोनास्वनाय पुषनाय तत्तेज आचष उदनने तत्रुमुत्पत्ति सौम्य विजानी भविष्यति भविष्य अब जिस जिसमें ये पुर पिपाती पीना चाहता है ऐसे नाम वाला होता है तो उसके पिए हुए जल को तेज ही ले जाता है अतः जिस प्रकार गोणाय अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार उस तेज को उदन्या ऐसा कहकर पुकारते हैं सौम्य उस जल रूप मूल से यह शरीर रूप अंकुर उत्पन्न हुआ है ऐसा जान क्योंकि यह मूल रहित नहीं हो सकता यथेदानिम अपसुंग सतो कार्य यत्र यत्मिन काल अपशुंग सो मूलग कार्यही येन्नाम पिपा पातुमीक्षती पुरषोतिशीशीसती अपि गौणमे नाम भवति कृत सामने आपो अतंग देहमें क्लेदयंत शिथि शिथिल कलयुरबाला तेजसा न शोषं तेजसा शोषमा स्वसु देश पर पिणा आनासु मिक्षा पुरुषस्य जायते तथा पुरुषः प्रकाशति नाम अब इस समय अंकुर के द्वारा सदरूप मूल का ज्ञान कराना है इस अभिप्राय से आरुणि कहता है जिस समय यह पुरुष पिपासति पीना चाहता है ऐसे नाम वाला होता है अशी शिशती इस नाम के समान यह भी इसका गौर नाम भी है भक्षण किए हुए दविकृत अन्न को ले जाने वाला जल आदि उसे तेज के द्वारा शोषित न किया जाता तो अपनी बहुलता के कारण अन्न के अंकुरभ देह को आर्द करके शिथिल कर देता देह भाव में परिणित होते हुए जल के तेज द्वारा सर्वथा किए जाने पर ही पुरुष को जल पीने की इच्छा होती है उसी समय पुरुष इस नाम वाला होता है तदे तदाह तेज एवं तत् पीतमवादि शोष देह गलोहित प्राण भाव नैते परिणयती तद्यथा गोणा इत्यादि सामनभिव तत्तेज आचष्टे लोक उदने्यूद्रकते उदनेदस त्रापी पूमप्येतद शरीराख्यम शुंगम दान्यदी सामन मण्यत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 तेज के अर्थ में भी उदन्य यह प्रयोग पूर्वत जल के अर्थ में असनाया के समान छांदस है जल का भी यह शरीर नामक अंकुर ही है उससे भिन्न नहीं है इत्यादि शेष पूर्वत पुरु है तस् क्व मूल साम सौम्य सुंगेन तेजो मूलम्च तेजसा सौम्य श्रृंगेन तन्मूलम सन्मूला सौम्य माँ सर्वा प्रजा सदातना सत्तिष्ठा यथानु सौम्य मातिसो दुरस प्राप्य भवति त्रिवृत्कतीदुक पुस्ता भव सौम्य पुरष से प्रतोवा संपद्य मन प्राणेणस्ेजसी तेजपर सियादेवता हे सौम्य उस जल के परिणाम भू शरीर का जल के सिवा और कहाँ मूल हो सकता है हे जल रूप अंकुर के द्वारा तू तेजोरूप मूल की खोज कर और हे सौम्य तेजोरूप अंकुर के द्वारा सद्रूप मूल की खोज कर हे सौम्य यह संपूर्ण प्रजा सन्मूल के तथा सद्रूप आयतन और सद्रूप प्रतिष्ठा लय स्थान वाला वाली है यह सौम्य जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिवृत्त त्रिवित हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया ये सौम्य मरण को प्राप्त होते हुए इस पुरुष की वाक मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन हो जाता है समर्था तेजसोप्य तदेव शरीराक्षम शुंगम अतोपगुण न देहे नापो सुंगेन तेजो तेजसा सुंगेन तेजो देह देहेनापो मूल गम्यते अ श्रृंगेन तेजोमूल गम्यते तेजस शुंग सन्मूल गम्यते पूर्व एवं तेजो देह वनमयज देहशसृंग से वाचारंभ मात्रस्यान्ना परंपरिया पर सत्यम सन्मूल अभयम असंत्रस निरायास मूल अन्वीक्षे पुत्र गमय्वा शिशी सतीसतीम प्रसिद्धिवारण यदन देहां प्रका प्रकरण तेजो संघातस्य पुषेणोपयुज्यम कार्यक्रम संघात देहशशुंगजा सारेकृत वक्तव्य प्राप्त तदीयोक्तमें द्रष्टव्यम पूर्वोकम व्यवदिशति त्रिवृत्त करण के सामर्थ्य से यह होता है कि तेज का भी यही शरीर संयक शुंग कार्य है अतः जल के कार्यभूत देह द्वारा उसके मूल जल का ज्ञान होता है जलरूप कार्य से उसके मूल तेज का पता लगता है तथा तेजो रूप कार्य से उसके मूल सत का ज्ञान होता है ऐसा पूर्व समझना चाहिए इस प्रकार तेज जल और अन्न के विकार वाचारंभ मात्र देह रूप कार्य के परमार्थ सत्य निर्भय निस्त्रास और निराश यास सदरूप मूल को अन्नादि परंपरा से जान ऐसा पुत्र को समझकर और उसके सिवा आशीषीशति और पिपाशती इन नामों की प्रसिद्धि के द्वारा इस प्रकरण में जो पुरुष द्वारा उपभोग में जाने वाले तेज जल और अन्न का अपनी जाति का साकर्य न करते हुए भूत और इंद्रियों के संघात भूत इस शरीर का पोषकत्व बतलाना प्राप्त होता था वह भी ऊपर बतला ही दिया गया है ऐसा जानना चाहिए यह बतलाने के लिए अरुणी पहले कहे हुए प्रसंग का ही निर्देश करता है यहाँ ये नकारेण मा तेजो भन्नाख्याता पुरष प्राप्य त्रिव भवत्यन्नम तदुक त्रेधा विधीयत इत्यादि अन्नादि नाम सीता नाम ये मध्यमा धातवस्ते सात धातुकम् धातवस्थे सातधातुक भवति उपचिन्वती मवती लोहिता मज्जास्थीती ये धनिष्ठा धातव मन प्राण वाच देह सरणस उपचिन्वती चोक तन्मनोतीणो स वागवती हे में जिस प्रकार ये तेज जल और अन्न संज्ञा तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर इनमें से प्रत्येक त्रिवित, त्रिवित हो जाता है तो पहले ही कहा जा चुका है खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है यह बात वही कही गई है वही यह भी बताया गया है कि भक्षण किए हुए अन्नादि को जो मध्यम भाग होता है वह सात धातुओं वाले शरीर का पोषण करता है यथा मांस होता है लोहित होता है मज्जा होता है अस्थि होता है इत्यादि तथा यह भी बतलाया गया है कि उनका जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह मन प्राण और वाक इन देह के अंतकरण संघात का पोषक कर, पोषण करता है यथा वह मन होता है वह प्राण होता है वह वाक होती है इत्यादि सोयम प्राण करण संघातो देहे विषीर्ण देहांतरम जीवाधिष्ठितों ये क्रमण पूर्व देहा प्रच्यु प्रच्युत तो गति हा सौम्य पुर से प्रेत मृस्तमसी संपद्य मनस्यूपृत संह्रीय से अथ मनः तदाध्यात नदती मनपूर्वको मनसा ध्यायति तद्वाचा बदती इतिश्रुते है वह यह प्राण और इंद्रियों का संघार देह के नष्ट होने पर देव से अधिष्ठित हुआ जिस क्रम से पूर्व देह से च्युत होकर अन्य देह को प्राप्त होता है उसका वर्णन आरुणि करता है हे सौम्य इस पुरुष के मरते समय वाणी मन को प्राप्त हो जाती है अर्थात वाणी का मन में उपसंहार हो जाता है उस समय जाति वाले कहा जाता है कि यह नहीं बोलता क्योंकि वाणी का व्यापार तो पूर्वक ही होता है जैसा कि जो बात मन से सोचता है वही वाणी से बोलता है इस स्तुति से सिद्ध होता है वाक्योपसंहृतायाँ मनसी मनो मनन व्यापारेण केवलेन वर्तते मनोपि संक्रियते तदा मन प्राणे संपन्न भवति सुषुप्त काल इव तदा पार्श्वस्था ज्ञात नीजातीहु प्राण से तदर्धोवासी स्वात्मनुपसृतबाक संवर्ग विद्यादादीक्षेपन मर्मस्थानी संग्रहित तेजति क्रमेलापसृतस्तेजसी संपद्य तदाजात न चलती थी। मृत ने वा विचिकित्सो देह मालभ माना उष्णम चोपलभ माना देह उष्णो जीवती यदा लिंगम तेज उपस तदा तत तेज़ह परस्याम तत्तेज परसाती वाणी का मन में संघार हो जाने पर मन केवल मनन व्यापार करता हुआ वर्तमान रहता है जिस समय मन का भी उपसंहार होता है उस समय मन प्राण में लीन हो जाता है तब आसपास बैठे हुए जाति वाले कहते हैं अब यह पहचानता नहीं है उस समय उसने बाह्य इंद्रियों का अपने में उपसंहार कर लिया है वह प्राण ऊर्धोच्वासी होकर क्योंकि स्वर्ग विद्या में प्राण वागादी को अपने में लीन कर लेता है ऐसा दिखलाया गया है हाथ पाँव पटकता हुआ मानव मर्म स्थानों का छेदन करता बहिर्गत होने के लिए क्रमशः उपसंग्रित होकर तेज में लीन हो जाता है जब तब जाति वाले कहते हैं अब हिल हिलढुल नहीं सकता फिर यह शंका करते हुए कि अभी मरा है या नहीं वे देह का स्पर्श करते हैं और देह में उष्णता देखकर कहते हैं अभी शरीर उष्ण है अतः जीता है जिस समय उष्णता ही जिसका लिंग है वह तेज भी उपसंग्रित हो जाता है तब वह तेज पर देवता में प्रशांत होता है तदिव क्रमेणोपसृते स्वूल प्राप्ते च मनसी तस्थो जीवुप्त काल संघाराद् वनपसाद्रियमाण संसाधि पूर्वक चेदुपस्रीय सदे संपुनराज सुसुप्ता उठति लोके सभये देशे वर्तमानः यहा देशम कथचिदिवाभ देशम प्राप्त तदस्तरना मूला सुसुप्तादीवोत्थ मृत्नल्वतिस्मूदुत्थ देहशति देह जीव तब इस प्रकार क्रमशः उपसंग्रत होकर मन के अपने मूलभूत पर देवता को प्राप्त होने पर उसमें स्थिर जीव भी सुसुप्त काल के समान अपने निमित्त मन का उपसंहार हो जाने के कारण उपसंग्रत होता हुआ यदि सत्यानुसंधान पूर्वक उपसंग्रत होता है तो सत को ही प्राप्त हो जाता है सोने से जगे हुए पुरुष के समान फिर देहांतर को प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार की लोक में भयपूर्ण देश में रहने वाला कोई प्राणी किसी प्रकार अभय देश में पहुंच जाने पर फिर उससे नहीं लौटता उसी प्रकार यह भी नहीं लौटता किंतु अन्य जो अनात्मज्ञ हैं वह सोने से जगे हुए पुरुष के समान मरने के अनंतर उस अपने मूल से जिस मूल से कि जीव उठकर कर देह में प्रवेश करता है उठकर फिर देह पास में प्रवेश करता है स येषोणिम तत्म सर्व सत्यम स आत्मा तत्वसी तो इति भूय एवं भगवान्ज्ञापयत्व तथा सौम्येति होवाच वह जो ये तद्रूपी है हि सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे चेतु वही तू है आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत कृत बोला भगवन मुझे फिर समझाइए तब आरुणि ने अच्छा में ऐसा कहा स य सदाख्यष उक्तो अणिमाड़ भाव जगतों मूलमेतदात्म्य मेतदात्मा यस तदेत आत्मा तद तस्य ताव एतदात्म्यम एतेना एतेन सदाख्यनात्मनात्मसत सर्विदत नानोस्त्यात्मा संसारी दृष्ट्र नान्यदतो नान्यदत्तस्ति दृष्ट इत्यादि इत्यादिश्रुत्यंतरा यह जो सत्संगत अणिमा अणुता जगत का मूल बतलाई गई है ऐसदात्म यह सब है जिस सब सबकी एक सत आत्मा है ऐसे ए ए कहते हैं उसका भाव ए है अर्थात इस सत्संगक आत्मा से यह सारा जगत आत्मवान है इसका आत्मा कोई और संसारी नहीं है जैसा कि इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है जिस आत्मा से यह सारा जगत आत्मवान है वही सत्यसंगत कारण सत्य अर्थात परमार्थ सत्य है अतः आत्मा ही जगत का प्रत्यक्ष स्वरूप सतत्व अर्थ यथात्म है गवादीशन चात्मत्मा वस जगदाख्य कारण सत्यं परमा अतः स एव्वात्म जगत प्रत्यक्षम सतत्व यथात्म्यं आत्मशब्द से प्रत्यात्म गवादी शब्द वन हे को तो जिस आत्मा से यह सारा जगत आत्मवान है वही सत्सज कारण सत्य अर्थात परमार्थ सत्य है अतः वह आत्मा ही जगत का प्रत्यक्ष स्वरूप सत्तत्व अर्थात यथात्म है क्योंकि जिस प्रकार गो आदि शब्द बैल गाय आदि थर अर्थ में रूढ़ है उसी प्रकार उपपदरहित आत्मा शब्द में रूढ़ है अतः हे स्वेत्तो वह सत् है प्रत्यायि पुत्र आह भूय मगवान्ज्ञापयत यदुक्त यद तत्सदिग्धम मर्वा प्रजा सुसुप्ते सत्संपद्यंत सत्सप्यतन सत्संपद्य न विदु सत्संपन्ना वैमिति अतः दृष्टानते नाम प्रत्याय विद्यर्थ एव मुग्धस् तथास्तु सौम्यति हो च पिता इस प्रकार प्रतीत कराए हुए पुत्र ने फिर कहा भगवान आप मुझे फिर समझाइए आपने जो कहा है उससे अभी मुझे संदेह ही है संपूर्ण प्रजा रोज रोज सुसुप्ति में सत्यो प्राप्त होती है अतः इस विषय में मुझे संदेह ही है कि वह यह कैसे नहीं जानता कि यह सत को प्राप्त हो गए हैं इसलिए तात्पर्य यह है कि आप मुझे दृष्टांत देकर समझाइए इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने सौम्य अच्छा ऐसा कहा इत छांदोग्योपनिषदी ष्ठाध्यायी अष्टम खंडभाष्यम संपूर्णम